नमस्कार मैं हूँ सिंगापुर गुजारी सोसाइटी इन सिंगापुर आई रन द सोसाइटी फॉर मेनी इयर्स लिव इन सिंगापुर फॉर मेनी इयर्स एंड हैप्पी टू डू आई एम डूइंग आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते जाने मुस्कुरा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 सीनियर सिटीजन्स को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आज हमारे पास जो मेहमान हैं खास फॉरेस्ट ऑफिसर है और फॉरेस्ट में अपनी सेवाएँ देकर रिटायर हो चुके हैं अभी सिक्सटी उनका एज है सिक्सटी में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है और ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं कुछ समय से योग और ज्ञान का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो उसी सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हो रही है और आप सभी से जोड़ने का कोशिश मेरी जारी है तो आप सभी की तरफ से सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हरिओम राजौरिया का बहुत बहुत स्वागत है जी कैसे हैं बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा राजौरिया जी आप अपने परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक बेटा दो बेटियाँ हैं तीनों इंजीनियर है मेरा बेटा जर्मनी में विदेश में इंजीनियर है और मेरी एक बेटी है जो है अमेरिका में इंजीनियर है एक बंगलोर में इंजीनियर हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आर्शकर्ताओं हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुनकर और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जो सिक्सटी रनिंग आपका एज है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साठ पैंसठ साल पहले आप जहाँ पर स्कूलिंग किए होंगे आज के स्कूलिंग और पहले वाले स्कूलिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग होगा उस समय की शिक्षा दीक्षा तो वहाँ का उस समय का परिवेश कैसा था जब आपके पढ़ाई के टाइम पे आप स्कूल जाते थे उस समय की बातें बताइए उस पढ़ाई के टाइम पे हम बहुत सब इंटेलिजेंट और बहादुर प्लेयर स्टूडेंट रहे हाँ। आध्यात्म में हमारा बचपन से ही जो है बहुत ज्ञान रुचि रही और बचपन से ही हम रामायण और हनुमान चालीसा वगैरह मंगलवार का व्रत वगैरह शुरू से ही करते आए और बड़े अच्छे मार्क से हम लोग शिक्षा दीक्षा हुई हमारी कहाँ पर हुई अब ये मेरा आगरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है आगरा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है काय था और वहाँ मरसलगंज एक इंटर कॉलेज है वहाँ पे हमारी दीक्षा हुई अच्छा। रामरी दीक्षा गांव में हुई चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में अपने स्कूलिंग के बारे में और मैं चाहूँगा कि स्कूल की कुछ यादें हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि किस तरह की पढ़ाई होती थी क्या मस्ती करते थे आप या बच्चों से या फिर टीचर से कभी कुछ ऐसे खचमक वाली बातें थोड़ा सुनाई इस समय तो टीचर्स जो है बिल्कुल भगवान की तरह गुरु ब्रह्मा की तरह माने जाते थे वो जो कहते थे वो करना आ, वो आगे तो वो जो काम बताएं सेवा करना बाकी उनकी जो अंताक्षरिया होती थी आ, हा, हा, और गणित के क्विज होते थे पहाड़े गिनती खड़े होके मॉनिटर बनाए जाते थे और वो शाम के दो बजे से लेकर पाँच बजे तक वो एक बोलता था सब सुन रिवीजन करते थे तो बड़ा इन्जॉइंग और बड़ी डिसिप्लिन पढ़ाई हुआ करती थी और वो भी बड़ी आस्था और फ्री निःशुल्क आज की महंगी शिक्षा से वो शिक्षा बहुत ही सॉलिड और बेहतर थी तो कुछ यादें जैसे कि कोई प्रसंग की बातें बताइए हमें स्कूल प्रसंग में तो कभी हमारा स्कूल जो है बरसात के समय में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कभी पानी में कमर के बराबर पानी से भी स्कूल जाना पड़ता अच्छा। था बाढ़ आ जाती थी तो और बड़ा हमारे जो उस समय प्राइमरी स्कूल में जो टी टीचर अध्यापक रहते थे घोड़ी पे चढ़ के आते थे उस समय वाहन तो थे नहीं तो जो क्लास के जो मॉनिटर जिसकी ड्यूटी लगती थी उनकी घोड़ी को जो गांव से बाहर तालाब के किनारे खूंटा गाड़ के घोड़ी को बांधने जा जाया करते थे अच्छा। हाँ फिर वो जो शाम को उनकी घोड़ी छुट्टी से पहले खोल मतलब उसको लाते थे और बड़ा ही अच्छा सवा बहुत प्यार करते थे उस समय के शिक्षक जो है अपने बच्चों को और ख़ासतौर तो से होशियार उस बच्चों को तो बहुत ही याद हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कुछ बचपन की बातें सुनकर जो है एक आनंद आता है एक खुशी मिल जाती है और मैं चाहूँगा कि उस जमाने में जो शिक्षक होते थे किसी एक शिक्षा क्या होता है बचपन के जो हम लोग पढ़ाई करते हैं जाए फर्स्ट से लेकर टेंथ के बीच में कई शिक्षक हमारे बीच में आ जाते हैं लेकिन कुछ एक शिक्षक हमारी यादों में बच जाते हैं उनकी बातें उनके स्वभाव उनका चारित्र हमें जो है आ, रिकांकित करता है मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए तो ऐसे कौन से शिक्षक आपके स्कूली शिक्षक में से कौन जो आपको बहुत याद आते हैं क्यों याद आते हैं गणित के शिक्षक थे हमारे पांडे जी जो हमारे गांव से दस किलोमीटर दूर आते थे और याद इसलिए आते हैं कि जो पांचवी की परीक्षा वहां से जो सेंटर रहते थे ब्लॉक लेवल पे बरसात के समय होते थे और वहां टूर्नामेंट में जाते थे तो वो खुद अपने साथ ले जाते थे घर से घर पर ही खाना अपने घर पर ही रोकते थे और पूरी व्यवस्था इस तरह करते थे कि जैसे वही हमें सब कुछ कर अच्छा अच्छा बच्चे हों <laughs> जिस गांव में आप पढ़े उस गांव का परिवेश के बारे में वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन कीजिए वो हमारे ये हमारे उस गांव में जब तक रहे हम सन उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर उन्नीस सौ पैंसठ तक रहे नहीं, नहीं। तो उस गाँव में उस समय बिजली भी नहीं थी आमदनी का साधन सिर्फ खेती किसानी थी और बहुत ही समाज में बटा हुआ था गांव सभी वर्ग के लोग वहाँ रहते थे और बड़ा प्रेम रहता था एक दूसरे में कोई भी बात है तो पूरा गांव ही शेयर करता था धार्मिक गांव भी बहुत था कीर्तन भजन मंदिर रामलीला ये सब होते रहते अच्छा, थे अच्छा अच्छा कौन कौन से मंदिर वहाँ पर थे मंदिर तो राम मंदिर ही ज्यादा थे राम भगवान राम मंदिर काली मंदिर ये दो तीन मंदिर उस समय ज्यादा चलते थे चार था उस समय कोई ऐसा मना जैसे आज जैसे साल भर में एक बार दो बार ऐसे मेले लगते हैं हाँ, ये ये लगता था रामनवमी पर अच्छा, नवदुर्गे के समय दस दिन की रामलीला होती थी और जिस दिन जो है रामनवमी होती है उस दिन रावण जो दहन भी होता था और पंद्रह दिन हम रामलीला में जो एक बार हमको भी पार्ट मिला था अरे वाह तो कौन सा पार्ट था हमारा पार्वती का पार्ट था सीता स्वयं वर में जा रहे हैं और जो है वो सूत्र धात सीता जी जो है पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि ये मेरा मुझे मनोकामना पूर्ण हो, हो। तब वो पार्वती जी उनको आशीष देती है हमारी पूर्ण हो मन कामना तुम्हारी तो हमको जो है पार्वती बना दिया <laughs> आकाशवाणी के लिए हमको तो नहीं किया वो जो उनका मंच रहता है ना मंच के नीचे बिठा दिया और बोले वहाँ से बोलो बोलो और माइक पे वो आवाज जाती अच्छा चलिए बड़ा अच्छा प्रसंग आपने सुना अच्छा महाभारत में कौन सा एक प्रसंग है जो आपको बहुत अच्छी लगता है आपको लगता है कि ये सही है जीवन में इससे सीखने को मिलता है महाभारत में हमारे जो है सबसे प्रिय फेवरेट तो अर्जुन है जिन्हें जो है भगवान या कृष्ण का साथ मिला साथी सखा मार्गदर्शक और पूरी महाभारत में हमें अर्जुन का पात्र तो सबसे अच्छा आपको अच्छा और रामायण में रामायण में जो है राम का पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम और नहीं कोई प्रसंग व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा हूँ कोई प्रसंग आपको जो अच्छा लगता है कोई भी एक प्रसंग जो आपको बहुत मनभावन लगता हो उसमें का जैसे बहुत सारे प्रसंग है धनुष्य उठाने वाला प्रसंग जिसमें सभी लोग आते हैं धनुष्य उठाने की कोशिश करते हैं फिर राम जी उठा देते हैं वैसे युद्ध के समय वाला सिचुएशन हो या हनुमान इनके सबका साथ मिलने का हो या पुल बनाने वाली बात को हाँ प्रसंग में तो मेरे को जो है हनुमान जी का जो सुंदर कांड है वो बहुत अच्छा लगता है दूसरा एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जब खर और दूषण इनका सीता जी का हरण हो जाता है और जो है हरण से पहले सुपर खा की नाक काटने के बाद जब खर और दूषण जो है राम से युद्ध करने आते हैं तो राम अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि बहुत धूल उड़ रही है है नहीं और ये सीता को कहीं कंदरों में ले जाओ छिपाओ सीता को तुम कहीं कंदरों में इस तरह से उन्होंने एक सेकंड का जो आदेश है कि जल्दी करो जल्दी उनको कहीं छिपाओ और भी ऐसे और मार्मिक प्रसंग है हनुमान जी को अचानक उनका बल का ज्ञान कराया जाता है समुद्र पे तो, तो एकदम जो है वो समुद्र अल... लांग, जाते, लांग है। जाते हैं तो ये जो मानसिक <laughs> शक्ति को बढ़ाना यानी गाइड गाइड का महत्व उन्हें पुरानी याद दिलाई जाती है तो वो प्रसंग भी बड़ा अच्छा है <laughs> सुनिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और रजुरिया जी जैसे आपने अपने बचपन की बातें बताएं स्कूल टीचर्स की बातें बताएं और उसके साथ में स्कूल का जो वर्णन करते करते हम महाभारत रामायण की बातें भी आपसे सुनी जो प्रसंग आपको अच्छा लगता है कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग सुनते हैं तो खुशी तो होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें बहुत टच करती हैं जैसे आपको अच्छा लगा कि रामायण वाली जो बात है उसमें जो आपने बताया कि जहाँ पर आ, सीता को जट से छुपाने की बात होती है तो लक्ष्मण जी को राम आदेश देते हैं एक सेकंड में उनको छुपा दो तो वो करते हैं तो ये ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं तो एक शक्ति या प्रेरणा के प्रतीक ये चीज़ें हैं और जैसे हनुमान जी को ज्ञात हो जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं समंदर लाख सकता हूँ मैं सूर्य को पकड़ सकता हूँ तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें याद आ जाती हैं तो श्रृमति का खेल कहा जाता है कि जब आपके जीवन में अच्छी श्रमतियाँ बनी रहती हैं तो सुखद अनुभूतियाँ होती हैं और जब कुछ बुरे प्रसंग आपके पास आते हैं तो उसके सुमतियाँ भी बुरे बुरे अनुभव भी आपके पास होते हैं तो चलिए श्रमतियों का खेल से आगे बढ़ते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको अभी और एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनेंगे और ये महाभारत रामायण से जुड़ा हुआ है आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मिल कर आते रहो चलते रखबर तक से पहुँचे सिमटे सकुचे सकुचे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 और जब जंगल की बात करते हैं तो जंगल की बहुत बड़ी एक कहानी हो सकती है और कई बार हम लोग पुरातन बच्चे होते थे छोटे से तो पुरातन कहानियाँ आपको जब सुनाया करते थे तो एक बड़ा जंगल था एक राजा था ऐसे करके सुनाई देता है तो एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और अभी हम लोग जैसे कि हरिओम जी से बातें कर रहे थे तो महाभारत रामायण की कुछ बातें हमने छेड़ी अब आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का दौर आता है जैसे स्कूलिंग लाइफ हो गया तो फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं जैसे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हमारी मानसिकता बिल्कुल चेंज हो जाती है। hmm. स्कूल में हम लोग ऐसे एक hmm. डर के टीचर क्या कहेगा ये सारी चीज़ें वहाँ जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो चीज़ें एकदम बदल जाती तो क्या आपके साथ कैसे हुआ जैसे स्कूल से ही कॉलेज में आप चले गए तो वहाँ पर आपकी मानसिक अवस्था कैसी रही क्या बदलाव आपने महसूस किया थोड़ा सा बताइए उस समय तो कुछ कुछ भी कुछ कुछ भी नया करने की इच्छा होती है कॉलेज लाइफ में हमने जो है मैथ साइंस से अपनी स्टडी चालू की और काफ़ी अच्छे जो है टीचर्स के साथ और हमारा जो लक्ष्य बनाया कि हम जी लाइन में जाएंगे या इंजीनियर बनेंगे ये जो लक्ष्य था उसी तरह स्टडी होती रही फिर अचानक जो है फॉरेस्ट की लाइन में हमारा सलेक्शन हुआ हुँ हुँ। और उसमें जो है फिर हुँ। हुँ। हो और उसमें हमारी लाइफ शुरू हुई नहीं नहीं आपका मानसिक बदलाव क्या हुआ कॉलेज लाइफ में आते आते मानसिक बदलाव बड़ो मतलब जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ने लगे उससे भारत के व्यापकता के बारे में डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट हैं क्या है क्या पद होते हैं संविधान क्या होता है ये सब चीज़ें जो है हमें माइंड काफ़ी विकसित हुआ और इसमें कुछ करने की इच्छा जागृत हुई अच्छा जो जंगल फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे आप बने तो वो क्या अचानक हुआ कि उसके लिए आपने कुछ किया उसके लिए परीक्षा टेस्ट परीक्षा चौबीस किलोमीटर की जो है रेस में जो है फेस किया उसमें सेलेक्शन हुआ और उसके बाद ट्रेनिंग हुई फॉरेस्ट की एक वर्ष की अच्छा अच्छा और उसके बाद फिर हमको एज ए डिप्टी रेंजर पोस्ट मिला अच्छा, अच्छा उसके लिए आपने कुछ मेहनत की थी क्या किया था हाँ मेहनत तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं थी शारीरिक और जो है एजुकेशनल वो हमने कंप्लीट थी हमारे पास और तैयारी की अच्छा अच्छा, अच्छा। तो जैसे हम लोग आज के समय में जैसे बारहवीं या कॉलेज में जाते हैं तो करियर के बारे में कुछ काउंसिलिंग्स वगैरह किया जाता है यहाँ पर आज आज समय पहले काउंसलिंग्स की जरूरत नहीं होती थी इतना कोई न कोई ऐसे काउंसलिंग कराने के सेंटर थे वो तो जहाँ जो जगह निकल गई ज़्यादातर जो है जिस जिले में हो वहाँ रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा दो तो वहाँ से कुछ इंटरव्यू आ जाते थे <laughs> या फिर पेपर में निकला या फिर परिचितों के माध्यम से जो है सलेक्शन हो जाते थे <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि क्या आज के समय में किस तरह से हम लोग नौकरी करते हैं या कोई आ, करियर बनाने की बात आती है तो बड़ा कशमकश होता है क्योंकि पहले नौकरियाँ कम थी लेकिन फिर भी आज जो वैरायटी है बहुत सारे अलग अलग पद निकल गए हैं बहुत सारे डिफ्रेंट दिफ्रें, डिफरेंट कैटेगरीज आए हैं इतने सारे कैटेगरीज़ होने के बावजूद भी हमें काउंसिलिंग की ज़रूरत पड़ती है और पहले ज़माने में सीधा ही आप एम्प्लॉयमेंट का कार्ड बना लो जहाँ से कॉल आ जाए वहाँ पर आप आपको अच्छा लगा और आप फिट बैठ गए तो आप उसी को करने लगे <laughs> पहले हमारी दूसरी सर्विस थी इससे पहले कॉल आया था हमको सांख्यिकी विभाग में कंप्यूटर कम्प्यूटर उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ हमने सर्विस की वहाँ पे उसके बाद फिर पेपर में हमने ये, ये पेपर में एड पढ़ा डिप्टी रेंजर का उसके लिए निर्धारित समय पे पहुँचना था वहाँ पहुंचे सलेक्शन हुआ कोई टेंशन नहीं रहता था पहले स्टूडेंट्स को क्योंकि मिल मिल मिल ही ही जाए जाता था किसी भी तरह से नौकरी जाती और इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स की तो इतनी डिमांड थी कि हुआ नहीं कि कहीं ना कहीं उनको लग जाते थे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और आज के समय में जो परिवेश में युवा साथी हमारे हैं उनको उनकी जो मानसिकता है उनके जो सिचुएशन है उनको देखकर आपको अभी क्या लगता है किस तरह का उनका जीवन शैली होना चाहिए थोड़ा सा बताइए युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं के लिए क्या है कि बचपन से जो है अपने एम ओरिएंटेड उनका माइंड पेरेंट्स के माध्यम से होना चाहिए हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चे की पूरी जो है मानसिकता मेंटल फिजिकल सभी तरह की उसके पेरेंट्स को पूरी जानकारी होती है हुँ, हुँ, उसी हिसाब से वो उसका सूटेबल लाइन करके उसकी उसी हिसाब से उसका प्रिपरेशन कराना चाहिए हुँ, हुँ, ये नहीं है कि तुम तो पढ़ना आपका काम है हुँ, हुँ, जो होगा शुक्र करके बताओ हुँ, हुँ, तुम करो तो वो उसमें फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं दि, और दिशाहीन हो जाते हैं। तो पहले से ही एम ओरिएंटेड होना चाहिए एम ओरिएंटेड कि अपने बच्चे को क्या बनाना है अपने पेरेंट्स को होना चाहिए अच्छा अच्छा। है नसवीं क्लास तक तो जो प्राइमरी सेक्शंस से, है उसमें तो सिर्फ उसको रिजल्ट ओरियंटेड होना चाहिए होशियार बच्चा हो और दसवीं के बाद फिर उसको वर्क ओरिएंटेड क्या कराना चाहते हैं है आज कल तो बहुत साधन किसी को भी पता चल जाता है पहले ऐसा कुछ नहीं था पहले तो इतनी जनसंख्या ही नहीं थी मध्य प्रदेश की जनसंख्या तीन दो तीन करोड़ थी पूरे मध्य प्रदेश अभी तो बारह करोड़ है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने चलिए आगे बढ़ते छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हरिओम जी से बातें करेंगे आप सुना हैुरारीथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुथ नारायण वासुदे गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नमस्कार मैं हूँ रहो, रहो। सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज हम लोग बातें कर रहे हैं अरियोम राजौरी जी जिन से जिनसे बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं अभी रिटायर हैं अभी मैं जानना चाहूँगा उनसे हरिओम जी आप बताइए कि आप 69 में हेल्दी वेल्दी कैसे रहते हैं अपने बारे में बताइए आपका हेल्थ सीक्रेट क्या है हेल्थ सीक्रेट दिनचर्या हाँ और हमको जो है अपनी लाइफ में हम फॉरेस्ट में प्राकृतिक चिकित्सा अच्छा अच्छा वाटर थेरेपी नॉन वाटर थेरेपी अच्छा ये सब करते हैं आप हाँ ये सब का हमको अनुभव है किया है और अभी भी जो है व्यायाम और जो है खान का विशेष ध्यान तो अच्छा, अच्छा। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपके समय में जैसे कि आप रेंजर बने या फॉरेस्ट में आप ड्यूटी पर लगे तो उस समय के कुछ प्रसंग हमारे श्रोताओं को सुनाइए और जंगल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा सा बताओ फॉरेस्ट में तो बहुत तो से प्रसंग रहते हैं कभी जी जी क्योंकि जंगली जानवरों से भी आपका पाला बड़ा होगा ऐसे एक प्रसंग बताइए हमारे श्रोतान को उन्नीस में बाद में का हुआ तो सरकार ही, सरकार ही की तरफ से जंगलों के कटाई का कार्य होता था और वो लकड़ी डिपो में आती थी अच्छा, अच्छा, तो रातों में ट्रक चलते थे अच्छा। और जंगलों में ही झोपड़ी बना रहना पड़ता था हाँ हम भी रहे उसमें ट्रकों में बैठ के जाती थी तो चीता है, और है, रीच है हिरण जो निकलते रहते थे, देखने को मिले और सुंदर और हेल्दी लाइफ रहती है जंगल की यदि उसमें कोई दुर्देशन हमें कभी नहीं आया अच्छा अच्छा चलिए <laughs> एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हमारे जीवन काल में काफी ऐसे भी आते हैं। जैसे आपने अभी शेयर किया कि आप जगह पर थे वहां पर रात पूरी को रहना पड़ता है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो इसको कैसे बचाएंगे या इसके लिए एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए लक्ष्य रहने चाहिए कम से कम दो चार पाँच पौधे अपनी लाइफ में लगाए और उनको संरक्षण दे उनको प्रोटेक्शन दे उनको बढ़ाए चाहे वो फलदार हो चाहे वो छायादार हो चाहे वो झाड़ियों वाले पौधे हों मनुष्य का कम से कम जितने उपयोग करे उससे दस गुने पौधे लगाए अच्छा <laughs> जनरली होता यह है की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है जरूरत भी होती है तो बेस्ट लकड़ी को जो भी पौधे काट है, उसका दस गुना पौधे लगा दी सही तो ये उसका पर्यावरण पूरी तरह संतुलित रहे तो फॉरेस्ट ऑफिस के माध्यम से क्या कॉमन मैन को जो कॉमन पब्लिक आसपास में रहने वाली उस जंगल के आसपास में तो उनको कभी क्या पौधे वितरण वगैरह किए जाते हैं या लोगों के लिए पेड़ों के साथ या कुदरत के साथ जोड़ने का क्या क्या चीजें करती है फॉरेस्ट ऑफिस बहुत सी नर्सरियाँ चलती हैं फिर पौधे दिए जाते हैं उनमें अवेयरनेस के लिए उन्हें प्रोटेक्शन भी किया जाता है उन्हें कानून का भी भय दिखाया जाता है नहीं। नहीं। और पौधे की उपयोगिताएँ भी सामाजिक पान के नाम से वन विभाग का वो सिर्फ नॉन फॉरेस्ट के अलावा जो जमीन राजस्वियों पर सभी किसानों के माध्यम से पब्लिक के माध्यम से ही लगवाए जाते हैं। अच्छा हर अच्छा, अच्छा. किसान को हर खेत लाओ लगाओ उनको पैसा भी दिया अनुदान भी दिया जाता है। अच्छा अच्छा क्यों अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ? फॉरेस्ट के लिए किसानों के एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग आज के समय में जैसे कुदरती वनस्पतियाँ वगैरह जो जंगल में हैं तो आपके समय में किन किन चीज़ों को आपने जैसे जंगल में घूमते हैं तो नई नई चीज़ें देखने को मिलता है चाहे पशु पक्षी प्राणी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें वेराइटी ऑफ थिंग्स है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जब आप ड्यूटी पर गए या कुछ समय में कौन कौन सी चीज़ें नई नई आपको लगी थोड़ा सा वो बताए ये जो आपने जड़ी बूटियाँ ये सब फॉरेस्ट का एक इसके लिए मतलब ब्रांच है लदुवन लदुवन उपज उपज अच्छा हाँ, जो छोटी-छोटी जड़ी-बूटियाँ पौधे मेडिकल आ, की जो है है जो है उनको संबद्धन करना संवर्धन करना और उनको फिर जो काम समितियाँ बनी होती हैं उनके माध्यम से खरीदना जैसे आपकी लाख है गोंद है हर्रा है बहेड़ा है आमरा है जो लदुवन उपज जो कि मेडिकल में आती है और हर एक के लिए बात है और आदिवासियों का मुख्य आय की व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हास्य करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि जितना पेड़ पौधे या फिर उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को हम जितना अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं उतना ही हमारा जीवन भी अच्छा और सुंदर बनता है क्योंकि पेड़ है तो जीवन है पेड़ नहीं तो जीवन नहीं इसलिए पेड़ों को बचाना चाहिए और फॉरेस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी चीज़ें हमको नियम दिए जाते हैं उसको फॉलो भी करना चाहिए और समय समय पर जैसे किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे पौधे बांटे जाते वितरण किए जाते हैं उनको लगाने के लिए उगाने के लिए तो निश्चित तौर पे आप इस तरह के आयोजन में सहभागी बनकर अपने कुदरत को बचाए रखें ऐसी हमारा शुभ है यही हमारा संदेश है और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं इसी तरह आप सुनाए हैं रुमत नाइनटी 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो Taj Mahal, Taj Mahal. तैरू में हंस के समान मुझको तो अपना सला सा गे सारा जहान करते मेरी माता पिता समान मुझको तो अपना साल गे सारा जहान करते मेरी माता पिता नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और 69 रनिंग में हरिओम जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और फॉरेस्ट से काम करके उन्होंने रिटायर हो चुके हैं रिटायर होने के बाद भी सामाजिक सेवा में उपस्थित रहते हैं तो हरिओम जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि रिटायर होने के बाद सोशल सर्विस में कौन कौन सी सोशल सामाजिक कार्य जो आपने किए हैं उसके बारे में बताइए रिटायर के बाद सबसे पहले तो हमने जो है प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय उसको ज्वाइन किया है <laughs> अरे और परमात्मा का ज्ञान सुना है उसको फॉलो किया है और अपने मधुवन में ध्यान भी दिया है सेवा किया है उसमें ज्ञान सरोवर में जो करीब दो तीन साल हो गया सन या सोलह में गार्डन जो बनाया गया था फॉरेस्ट की जमीन पे उसमें जो है हमने सेवादान किया अच्छा और काफी प्रयास भी किए जो है इंजीनियरिंग सेक्शन में जो राजेंद्र भाई हैं उनसे अनुरोध भी किया कि फॉरेस्ट से संबंधित कोई भी नोडल ऑफिसर के लिए हाँ हा। या कोऑर्डिनेटर के लिए हाँ हा। सेवाएं दी जाए तो अभी तो उसका कोई चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन काल में हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी यात्रा के कुछ बातें सुनाइए आपके कहाँ कहाँ भारत देश में या विदेश में घूमना हुआ हो तो उसके बारे में बताइए कब कब आपका जाना हुआ कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपने नहीं देखी घूमने में तो जो है हम लोग बचपन से हमारी एक उत्तर में पन्नागिरी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है इधर ये आपके उत्तर में कश्मीर है दक्षिण में चेन्नई है ये सभी जगह करीब करीब हम लोग घूम चुके हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें <laughs> चलिए उसमें से कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं जो जो चेन्नई वगैरह आपने घुमा है तो उसमें से कौन सी एक चेन्नई में जो है, है वो स्वामी विवेकानन्द टावर पर बहुत अच्छा मेडिटेशन लगता है समुद्र के अंदर जो टापू है अच्छा उस पर हम पूरा दिन बिताया काफी अच्छा है हम्म इसके अलावा और कौन सी जगह जो आपको बहुत पसंद आई इधर वैष्णो देवी की यात्रा भी काफी अच्छी रही वैष्णो देवी में हमको इधर जो है वो बंगलोर के पास वो मंदिर मधुरई कर कर्नाटक में कर्नाटक बालाजी तिरुपति बाला अच्छा वो तो साउथ में है साउथ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी जो लिस्नर्स हैं जो दर्शक हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले तो प्रत्येक जो इस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पवित्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना व्यतीत करना चाहिए पवित्रता ही जीवन का मुख्य आधार आधार है चाहे शारीरिक मानसिक व्यवहारिक हर क्षेत्र में प्योरिटी इम्पोर्टेंट और इसके साथ जैसे वनस्पति या जंगल से जुड़े हुए हैं तो पर्यावरण के लिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को पर्यावरण में एक तो वृक्षों को लगाना दूसरा स्वच्छता अभियान पर्यावरण को बचाता है और जो तीसरा जो है पर्यावरण को वो करता है वो पेट्रोल वगैरह ये सब चीजें हैं वाहन से आजकल प्रदूषण वाहन प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है उसके स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉनिक और ये वाहनों को रिप्लेसमेंट होनी, होनी चाहिए <laughs> तो सही बात है कुछ हाँ चलिए हरिओम जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि जो कुछ हम लोग यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं उसमें रिप्लेसमेंट तो होनी चाहिए जैसे पेट्रोल की अगर गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसके वजह इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण में नुकसान कम होगा और दूसरी बात कि कई बार हम लोग चीज़ें जो हैं रिप्लेस तो कर लेते हैं जिनके पास पैसे हैं वो रिप्लेस करते हैं लेकिन रिफ़्यूज़ भी करना चाहिए जिन चीज़ों की हमारे पास एक्सेस बरमार है उन चीज़ों को रिफ्यूज़ भी करें ताकि वो आपके पास जमा ना हो जिससे आप जो है कुदरत को बचा सकते हैं कई बार हम लोग किसी ने दे दिया या हमको अच्छा लग रहा है तो उनको ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी एक हमारी जो है पर्यावरण के लिए नुकसान करता है तो इस बातों का भी आप ध्यान रखें और रिसाइकिल तो करना ही है वो सारी चीजें तो आप जानती हैं और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हरिओम जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में तो आप बताएँ ना अभी वर्तमान समय कहाँ रहते हैं क्या करते हैं अभी हम इंदौर मध्य प्रदेश में रिटायर के बाद अच्छा अच्छा इंदौर में हमारा घर है इंदौर ही रहते हैं अच्छा और इंदौर जो है सेवा देते हैं <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़कर अपने भावनाओं को अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मस्कर आते रहो अचुत केशवदर अच्युत मोदर रामनाराण जानकल कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं जैसे भुलाते नहीं कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहींर शबरी के जैसे खिलाते नहीं ेशी के जैसे खिलाते नहीं अचुतम केशव कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम मोदर रामनाराण जानकी वल्लभ नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह हम नचाते नहीं हम न चाहते नहीं अच्युतम केशव कृष्ण दामोधर अच्तम केशव कृष्ण दामोदर रामनारायण जानकी वल्लभ राम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गो गो चलो।, गो गो चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो ते चलो काम करते चलो अच्युत केशव कृष्ण दामोदरम अच्युत केशव कृष्ण दामोदरम जानकी वल्ल रामनारायण जानकल जैसे खिलाते दे नीरा के जैसे बुला